फिर चा इसमें शंका भी पहले श्लोक में कहा गया है देह इंद्रिय प्राण ये सब मैं नहीं हूँ मन बुद्धि नहीं क्यों नहीं है उसका हेतु दिया ममता परिर और आकिल दिया मम इस प्रकार बुद्धि के विषय होने से मामा देहा मामा इंद्रिया माम प्राण मामा मन मामा बुद्धि ऐसे मामा बुद्धि का विषय होने से और इदम बुद्धि का भी विषय है इदम देहम इदम इंद्रियम इत्यादि ईदम इसी बुद्धि का भी विषय है जो इदम बुद्धि का विषय है वो मेरे से भिन्न है अहम मामा ऐसी बुद्धि का विषय होने से वो भी मेरे से भिन्न है देहादि में नहीं हूं ऐसा होने पर शंका करते जो अहंकार उसको आत्मा मान लो क्योंकि अहंकार में मम ऐसे बुद्धि नहीं होती है इदम बुद्धि नहीं होती है ऐसे शंका करने वाले कहता कर। है नु अहंकार से आत्मा तमस्तु तसे मम इदम बुद्धि विषयत् तो मम बुद्धि विषयत्व तो नहीं है इदम बुद्धि विषयत्व भी, तो भी नहीं घटबुद्धि का विषय घट होता है घट में रहेगा घटबुद्धि विषयत्म पट में क्या रहेगा पट बुद्धि विषयत्म किंतु अहंकार में माम घट मेरा जो घट है उसे मामा बुद्धि विषय तो रहेगा मेरा जो घट है वो तो मामा ऐसे बुद्धि उसमें होगी मामो बुद्धि विषय तो रहेगा मामा पट में मामो बुद्धि विषय तो रहेगा ईदम बुद्धि विषय तो रहेगा रहता है घट पट में जैसे मामा बुद्धि विषय तो इदम बुद्धि विषय तो रहता है शंका करने वाले कहता है अहंकार में मामा अहंकार अयम अहंकार ऐसे तो बुद्धि नहीं होती है तो, तो मामा एकदम बुद्धि विषय तो नहीं रहता है तो आत्मा हो जाए तो उसके उत्तर सिद्धांत कहता है सुश्रुति मूर्चा काल में आत्मा रहेगा नहीं रहेगा आत्मा तो रहता है किन्तु अहंकार नहीं रहता है नहीं रहने से यदि अहंकार ही आत्मा होता है। तो आत्मा रहता है तो अहंकार भी रहे सुरश्रुति में आत्मा रहेगा क्या रहता है अहंकार रहता है नहीं रहता यदि एक होता तो आत्मा रहने पर अहंकार रहे सरस्वती मूर्चा में अहंकार नहीं रहता है इसलिए ये तो एक हुआ और दूसरे प्रकार कहते साक्षी में हूं सब के साथ संबद्ध प्रियाने प्रियतम में हूँ अहम कदाचन अहम न कभी भी अहंकार नहीं है मैं अहंकार नहीं अहकार मेरा स्वरूप नहीं है परिणाम परिच्छद परितापी परिता रूप प्रभात जो अहंकार उसमें परिणाम होता है परिचेद होता है अहंकार परिचिन है और परिताप और कष्ट भी होता है दुख आदि इसलिए मैं सबका दृष्टा साक्षी हूं मैं जो साक्षी है उसमें कोई परिणाम नहीं परिच्छेद नहीं परिताप नहीं सबका दृग रूप दृष्टा इसलिए मैं अहंकार नहीं हूं साखी चिद्रूप है चिद रूप है इसका कुछ हुआ था क्या हुई थी साखी चिद्रूप अंतकरण परिणाम राग द्वेषादी दृष्टा नवम पूरा हो था तो ये हो गया साखी चिद्रूप है ओ, जो परिणाम राग द्वेषादी सबको जानने वाला सबके साथ संबद्ध है साखी घटो भाति पटो भाति इत्यादि पूर्ण रूप अहंकार नहीं है क्योंकि अहंकार में परिणाम है परिच्छेद परिच्छन है परिताप दुखा दिव्य तिर से संबंध है होता है उसे भिन्न धीघ है सब का दृष्टा सब का साखी इसलिए अब यदि भिन्न है साखी आत्मा अहंकार से क्यों सब के द्वारा अनुभव नहीं होता है तो उसमें उद्धार दिया जैसे तपता है पिंड लह पिंड गोल हो गया लाल हो गया लह अलग अग्नि अलग पता नहीं चलता है एक हो जाता है इसी प्रकार अहंकार और आत्मा अहंकार में चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास होता है चिदाभास के संबंध से अहंकार चेतन जैसा लगता है अहंकार और आत्मा दोनों का विवेक नहीं होता अलग अलग इसलिए दृढ़ एकत्र आरोप होने से भिन्न भिन्न अनुभव नहीं होता है यह हो गया था ननु एवं अपनी संसारी न नित्य मुक्त ब्रह्म जीव तो संसारी है संसरण जन्म मर्ण को प्राप्त करता है सुख दुख को प्राप्त करता है क्षेत्र पिपास है सुख दुखी सुखी दुखी ये संसारी है संसारी आत्मा जीवात्मा और ब्रह्म नित्य मुक्त है परमात्मा ईश्वर नित्य मुक्त है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव एक नित्य मुक्त है और एक संसारी दोनों एक कैसे होंगे एक बद्ध है और एक मुक्त है दोनों एक कैसे होंगे संसारी तो जीवात्मा संसारी है सम्यक शरण गमन जन्म मरण यह लोक परलोक प्राप्ति सुख दुख प्राप्ति जन्म मरण प्राप्त करता है ऐसे संसारी सुखी दुखी है और परमात्मा नित्य मुक्त है शुद्ध है व्यापक है दोनों के से एक होंगे और सिद्धांत क्या कहेगा जो तुम कहते मैं संसारी करके संसार वन संसारी का क्या अर्थ है दंडी का अर्थ क्या होता ज्ञानी का अर्थ ज्ञान वाला ज्ञान ज्ञानी संसारिक संसार वाला मेरे में संसार है तुम में संसार जो देखते हो संसार आत्मा में नहीं है संसार किसमें है अहंकार में है, है। सिद्धांति कहेगा संसारो अहंकार से वात्म न संसार किस में वेदांति मानेगे अहंकार में है आत्मा में नहीं पूरा पीछे कहता है न बातची हम नहीं कर सकते संसारो अहंकार सेव न आत्मा न वाच्यम कौन कहेगा पूरा जी कहेगा पूरा जी कहता है न संसारो अहंकार सेव इति इतवाच्यम अहंकार में ही संसार आत्मा में नहीं ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जब है आत्मा भी है अहंकार है दोनों सन्निधि में होकर के संसार प्रतीत होता है तो एक में है दूसरे में नहीं कैसे निश्चय होगा दो है सा में और कोई दिखता है कहेंगे इसका है उसका नहीं कैसे निश्चय होगा इसका है उसका दूसरा किसी का हो सकता है दो ही यदि है तो दोनों में से आत्मा अहंकार दोनों सन्निहित तो है प्रतीत होते हैं अहंकार में आत्मा का प्रतिबंध दिखता है आत्मा अहंकार जहां रहेगा आत्मा वहां रहेगा नहीं रहेगा आत्मा व्यापक रहता है दोनों एक साथ होकर के संसार की प्रतीत होती है अहंकार में ही संसार आत्मा में नहीं एक कैसे निश्चय होगा कोई प्रमाण के बिना प्रमाण चाहिए प्रमाण के बिना इसमें ही संसार उसमें नहीं कैसे निश्चय होगा आपको तो अहंकार का संसार आत्मा में नहीं हमको तो अनुभूव था आत्मा में संसार अहंकार क्या मैं ही सुखी दुखी हूं मैं ही जन्म मरने वाला आत्मा में संसार मानो अहंकार के संसार नहीं मानो तो कैसे क्या निश्चय करेगी आत्मा अहंकार उभय सं प्रत्यय मानस संसारियों संसार की प्रतीत होती आत्मा अहंकार दोनों होने पर आत्मा अहंकार उभय के सन्निधि होने पर ही संसार प्रतीत होता है तो अहंकार एक संबंधित माना बाबा केवल अहंकार में ही संसार है आत्मा में नहीं इसमें कोई प्रमाण नहीं है ये तो आशंक्य सिद्धांतिकता प्रमाण हम दिखाएंगे अन्य व्यतिरको एवं तत् मान मिथ्याह मतलब संसार अहंकार में ही है इसमें प्रमाण क्या होगा अन्य अन्य और व्यतिरिक अन्य व्यरिको अहंकार रहेगा तो संसार है अहंकार नहीं रहे तो संसार नहीं तो संसार किस में रहेगा अहंकार मृत सत्य घटा सत्यम ये अन्वय मृत भावे घटा अभाव व्यतिरिका अहंकार रहेगा तो संसार है अहंकार नहीं रहेगा तो संसार नहीं इसे संसार अहंकार का ही है ये अन्य का प्रमाण कहते हैं सुप्ते हमी न दृश्य दोष प्रवृत्त अत संसारो न मे संसर् त्रिशाक्षिण सुप्ते दुख दोष प्रवृत न दृश्यन्ते तस्व संसार न संस्कृति साक्षी न में, में अहंकार जब सुप्त हो जाता है सुश्रुत अवस्था में अहंकार सुप्तम तरपरत हो गया सुश्रुत्यवस्था में अहंकार अंतकरण अज्ञान में लीन हो जाता है अंतकरण कार्य करता है सुश्रुत अवस्था में अहंकार लीन हो गया सुप्त हो गया मतलब लीन होने पर उपरत हो जाने पर सुश्रुत अवस्था में दुख अनुभवता है नहीं दोष राग द्वेष आदि दोष रहता है कुछ प्रवृति होती है दुखम चोषाच प्रवृत दुख दोष प्रवृत न दृश्यन्ते सुश्रुत अवस्था में जितने दुखी हो बड़ा कष्ट है पेट में दर्द निद लगे कष्ट होता है गाढ़ निद्र लगिया तो खुश हो गया सुबहता रात को तो नीद लगी और कोई दुख पता नहीं चला नहीं तो बड़े दुख है कान में दर्द दांतों में दर्द परेशानी नींद नहीं लगती है दुख पता नहीं चलेगा दुख दो प्रवृत्ति है न दृश्यंत अहंकार के अभाव में दुख दोष प्रवृति नहीं होती है और अहंकार हो रहा समय जागृत सपन में दुख दो सवृति है तो अहंकार सत्य दुख दोष प्रभृति है अहंकार नहीं रहने पर दुख दोष प्रभृति संसार नहीं है ऐसे संसार किस में अहंकार में ये अन्य व्यक्ति के द्वारा अत तस्व संसार तस्य कस्य तहकार से न तो मम एव कार अहंकार का ही संसार आत्मा में संसार नहीं है न मैं तर मेरे में नहीं है अब रात कौन हो मैं कौन हूँ संसर्त साक्षी न संसरता का साक्षी संसार को प्राप्त करने वाले अहंकार उसका भी मैं साक्षी हूँ दृक रूप हूँ चेतन हूँ प्रकाश करने वाला कौन प्रकाश करने वाला साक्षी चेतन आत्मा में संसर् संसार को प्राप्त करने वाले अहंकार का मैं साक्षी हूँ जो देखने वाला है दृश्य धर्म देखने वाले में आता है हम देखते हैं कि दंड लाल है एक पुष्प नील वन है देखने वाले में लाल बना जाता है नील रूपा जाता है देखने वाले में दृश्य का धर्म नहीं आता है दृश्य का धर्म संसार है दृक होता है साक्षी देखता है अहंकार को अहंकार संसरता उसके साखी है चेतन में इसलिए मेरे में दृश्य धर्म संसार नहीं है सुप्ते हमी अहमिक का सप्ते में तो बना दिया अहमी अहमकार तो अहंकार का तो अहंकार सुप्ते अहंकार सो जाता है सो जाता मतलब क्या है उपरत सत्य सुप्त हो गया मतलब उपरत हो गया जागृत काल में अहंकार अंतकर्ण इंद्र सो व्यापार युक्त है सपनावस्था में बाह्य इंद्रिय इंद्रिय स्व व्यापार से रही अरे मन वासना में प्रपंच बन जाता है किंतु सुश्रुत अवस्था में थोड़ा शरीर तो गया सूक्ष्म अंत कर्ण भी लीन हो जाता है ऊपर तो हो जाते हैं मन अंत कण कर आदि तो सूक्ष्म तो हो जाने पर सुश्रुति अवस्था में आत्मा रहेगा आत्मा तो किंतु कितु ऊपर तो हो गया तो किस अवस्था में अमूर्वस्था में भी ऐसा है सुश्रुपति मूर्छा मूर्चावसाएं से आत्माते हे अहंकार नहीं रहता है मूर्चा हो गया ज्ञान नहीं रहता संज्ञान दुख दोष प्रवृत न दृश्य से दुख दोष प्रवृत द्वन्वे दुखम चोषाच प्रवृतिश दुख दुख को किसको दुख कह दे दुख का लक्षण क्या है हाँ सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीय प्रतिकूल वेदनी होता है इतर द्वेष अनुख का भी रक्षण है तर्क पढ़ी बारे जानते हैं। और दोष कौन है उसके कार्यभूत प्रभु राग द्वेष होने पर प्रभृति निवृत्ति होती है ये सब नहीं दिखते है सुश्रुषि अवस्था में दुख दोष प्रभु ता न दृश्यते कहाँ का रूप है साउे आगे ते, ता, ते, ता, आगे, ते नहीं, तया, ता मैं जो या कहता सप्तमी क्या तस्यां तस्यां मन तासु तयमी में तो वैयाको ता, ता न दृश्युखो दिखते दिखते नहीं ये यत जी सब नहीं दिखते तो क्या सिद्ध होगा अत अहंकार से तसार तस्य कस्य अहंकार से संसार अहंकार मे ही संसारे असंसर्तृसाक्षी न संसर्तु साक्षी संसर् त्रृसाक्षी सचि समासे संसर त्री इसका सप्तमी क्या बनेगा संसर तुह सप्तमी में क्या बनेगा तर तरी तरी संसरतरी क्या बनेगा संसर तरी संसर तुह संसार प्राप्त करने वाले के मैं साखी हूँ संसरता कौन है अहंकार संसर अहंकारस्य अहंकार अहंकार का मैं साखी हूँ मैं का सम प्रत्येगात्मा न संसार प्रत्येक आत्मा में संसार नहीं क्योंकि संसार को प्राप्त करने वाले अहंकार का मैं साक्षी हूं अहंकार कब रहता है जागृत अवता में है स्वप्न में है अहंकार सती जागृत स्वन संसार दर्शनाथ जागृत काल में संसार या वता में संसार सुख दुख दोनों में है तद तदभावे तस्य तस्वी अहंकार अहंकार का भाव कब होगा सुश्रुति आदि से मूर्चा केवल आत्मनी आत्मा रहेगा अहंकार तो केवल आत्मा में संसार दिखता है संसारा दर्शनात संसार से संसार नहीं दिखता है जो अहंकारे तब संसार जागृत तो स्वप्न में अहंकार नहीं तो सुश्रुति मूर्चा संसार नहीं तो सिद्ध हो जाएगा अहंकार में ही संसार अहंकार संबंधी एवं संसार संसार अहंकार संबंधी अहंकार में ही संसार का संबंध है आत्मा में कैसे प्रतीत होता है मैं सुखी दुखी आत्मा ने भी तद अविवेका प्रतीय अहंकार का विवेक नहीं होने से आत्मा में प्रतीत होता है संसार दगधृत लोह पिंड में अग्नि में है उसका विवेक नहीं होने से कहता अयो दहती लोह में दग्धृत्व की प्रतीत होती है विवेक नहीं होने से इसी प्रकार अहंकार में ही संसार है किंतु अहंकार का और आत्मा का विवेक नहीं होने से अहंकार में चिदावास दिखता है इसको आत्मा मान लेते हैं के कारण अहंकार का धर्म आत्मा में दिखता है जैसे जल का कंपन प्रतिबिंब में आकाश में प्रतिबिंब में दिखता है अहंकार का धर्म सुख दुख आदि आत्मा में प्रतियत प्रतीत होता है ज्ञात है होता है दिखता है के कारण विवेक हो जाए अहंकार को अलग समझ ले आत्मा को अलग समझ ले अहंकार दृश्य जड़ है चेतन है और आत्मा ये दोनों भिन्न है अत्यंत तो विलक्षण है भिन्न ठीक निश्चय हो जाए अहंकार दृश्य और आत्मा दृक दृश्य का धर्म दृक में नहीं है यथा दाहकत्व अग्नि संबंधी दाहकत्व अग्नि में है क्या? अग्नि संबंधी है लौ संबंधी है दाहत्व अग्नि संबंधी होने पर भी तद तो अविवेद अयस्य प्रतीहत अग्नि और लह का विवेक जब नहीं होता है अयसी अपि, अयस का सब्तम अयी लौह में भी प्रतीत होता है दगधृत्व दाहकत्व लोह में दिखता है अयो दहती कहते दग्धृत्व लौह में भी दिखता है किसके कारण अग्नि और लह के अभिवेके के कारण तद तो अभिवेक अभिवेक के कारण प्रतीयत यथावा रक्तिमा जपा कुम संबंधी वो रक्तिमा जपा कुम लाल पुष्प है तो उसमें रक्त रूप है जपा कुमे में, में लाल जपा कुमे रक्त रूप रहेगा तो जपा कुसुम संबंधी कौन हुआ रक्तिमा हो करके भी सन अविवेक और उसके पास फटिका रख दिया फटिका में भी रक्तिमा दिखती है लाल रक्त स्फिक ऐसे कहते हैं अविवेका के प्रति विवेक नहीं उनसे स्फटिका में रक्तिमा दिखती है तदव उसी प्रकार आत्मा ने अपने अहंकार उपाधि वसाध जिस प्रकार स्फटिका के लिए उपाधि है जपा कुसुम जब तो पास में जपा कुसुम है तब तक स्फटिका कैसे लाल है इसी प्रकार आत्मा में संसार दिखता है उपाधि कौन है अहंकार अहंकार रूप उपाधि के कारण ही उपाधि बसा देव संसार कुत्र आत्मनि आत्मा में संसार प्रतीत तो होता है किसके कारण अहंकार रूप उपाधि के कारण स्फटिका में रक्तिमा की प्रतीत किसके कारण जपा कुमारूप उपाधि के कारण वो स्फटिका में स्वतः रक्त बन है इस प्रकार आत्मा में स्वतः संसार है न स्वतः जैसे स्फटिका में रक्तिमा स्वतः नहीं है और तो जपा को समरूप उपाधि के कारण ही दिखती है क्या दिखती है रक्तिमा किसमें स्फिक में किसके कारण जपा को समरूप उपाधि के कारण ठीक इस प्रकार आत्मा में संसार दिखता है किसके कारण अहंकार रूप उपाधि के कारण स्वतः नहीं है स्वतः क्यों नहीं स्वतः यदि होता संसार सुश्रुत अवस्था में मूर्छा अवस्था में भी संसार की प्रती होनी चाहिए होती है ना नहीं होती सुश्रुत्यादर्शनाथ सुशुत्यादु अदर्शनाद मूर्छा में आदर्शनाथ कश्य संसार आदर्शनाथ इसे संसार यदि स्वतः आत्मा में होता सुश्रुति अवस्था में आत्मा रहने पर संसार की प्रतीति होती तद उत्तम सर्वज्ञात मुनि सर्वात मुनि संक्षेप शारीरिक ग्रंथ लिखा उन्होंने उसमें कहा है कर्त्रादि सन्निधि कर्दिसनिधि बल तवा कर्तृभुक्त प्रमाति तदुद्धि संशय मनात्म गतीचिशुद्धे पश्य तम पटलावृता कर्सन्निधि बल कर्दिके कारण कर्ता भुक्तादि सन्निधि के कारण तबापि कर्तृ भक्तृ प्रमात्री भ्रमेण आपतती तुम्हारे में ये कर्तृभक्ति प्रमात शरीर भ्रम से भान होता है उसके सन्निधि के कारण तुम्हें भी ये सब दिखता है भ्रम के कारण तद्बुद्धि बुद्धि संश्रयम अनात्मगतम बुद्धि संश्रयम बुद्धि में आश्रित अनात्म में है कर्तृ बुद्धि में बुद्धि संशयम अनात्मगतम अनात्म में है प्रतीच शुद्ध भी पश्यती शुद्ध प्रत्येक आत्मा में देखता है कौन देखता है तम पटलावृत अक्षर पटलेन आवृत्तानि आवृता अक्षर तम पटल अज्ञान अंधक पटल से जिसके इंद्रिय ढके गए वो शुद्ध आत्मा में दिखता है क्या देखता है कर्तृत्व भूत प्रमा करता मैं भूता अहम ज्ञाता ये सब देखता है ये कर्ता आदि के सानिध्य के कारण आत्मा के साथ अंत कर्ता आदि की सानिध्य है तो होने से आत्मा में भी ये ब्रह्म से लग, लगता है बुद्धि में स्थित है किंतु अज्ञान से आवृत होने के कारण अज्ञानी अभिवेकी देखता है आत्मा में मानता है मैं ही करता में सुख दुखों का भुगता अहम ज्ञाता प्रमाता ऐसे ही मानता है जब आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाए अहंकार आत्मा भिन्न है अहंकार में चिदाभास है चेतन का प्रतिबिंब चेतन नहीं है अहंकार जड़ है अहंकार चिदा के में चिदाभास के कारण केवल अहंकार में कर्तृत्व भी नहीं है चिदाभास विशिष्ट अहंकार में ही कर्तृत्व तो आदि है चेतन जैसे लगता है केवल जड़ में कर्तृत्व तो कहीं भी नहीं दिखा गया कोई बोलते कर्ता कौन होगा जड़ होगा या चेतन होगा बताओ जड़ होगा जड़े में कर्तु तो नहीं दिखा गया इसलिए चेतन में होगा किंतु जड़े में कर्तु तो नहीं दिखा गया शुद्ध चेतन में कर्तु तो कहाँ दिखा गया शुद्ध चेतन दिखा है जो दिखता है शुद्ध चेतन दिखता है जो अभी बैठे चेतन सब कहते पेड़ पौधे सब चेतन है शुद्ध चेतन को लेकर के शुद्ध चेतन सुखे पेड़ में रहेगा पत्थर में दीवार में अरे जो बैठे समय है तो इसमें क्या भेद रहा दीवार में भी शुद्ध चेतन ये जो बैठी शुद्ध चेतना तो ये इसको लेकर के हम चेतना जड़ विभाग नहीं करते यहाँ तो ध्यान लगा हड़ में देह भी जड़ है ये दीवार के जैसे अंतकर्ण उसमें रहने से चिदाभास हुआ इसको हमें चेतन कहते विशिष्ट चेतन दिखता है चिरा भास विशिष्ट तो अंतकर्ण अतः अहंकार चिदाभास विशिष्ट अंतकरण करण इसमें है, इसको लेकर के चेतन कहते इसमें ही कर्तृत्व तो तो है केवल जड़ में कर्तृत्व तो, तो नहीं अशुद्ध चेतन में भी कर्तृत्व तो, भूतत्व तो नहीं दिखता है जिसमें दिखता है शुद्ध चेतन में दिखता है केवल जड़ में दिखता है केवल जड़ में नहीं शुद्ध में नहीं चिदाभा विशिष्ट बुद्धि में दिखता है जिसको लेकर के हम चेतन शब्द प्रयोग करते हैं शुद्ध चेतन को जान करके चेतन शब्द प्रयोग करते हैं शुद्ध चेतन दीवाल में है सर्व व्यापक है वो दिखता नहीं है चिदाभास के कारण चेतन जैसा लगता है ये चिदाभास की उदयन से अंतकरण भी चेतन जैसा लगता है उसके समुद्र से इंद्रिय शरीर आदि भी चेतन जैसे लगता है क्योंकि उसमें व्यापार चेष्टा होती ब्रह्म से ही दिखता है अज्ञानी अतः आत्मा नित्य मुक्तम प्रत्येगात्मा भी संसारी नहीं है संसार किस में अहंकार में संसार है दिखता है आत्मा में तो आत्मा प्रत्येगात्मा मुक्त है या ब्रह्म मुक्त है प्रत्येगात्मा मुक्त है प्रत्येगात्मा नित्य मुक्त है भ्रांति के कारण उसमें दिखता है स्फटिका में भ्रांति के कारण रक्त रूप दिखता है तो रस का रखता है शुक्ल है रक्त दिखते समय रस का रखता, रखता है शुक्ल है शुक्ल ही है रक्त रूप में दिखता है अभिवेके के कारण उपाधि के कारण इसी प्रकार अहंकारगत संसार आत्मा में दिखता है दिखने पर भी प्रत्येक आत्मा नित्य मुक्त है इसलिए ब्रह्म ही है कोई वेद नहीं है आगे शंका करते है ननु एवं अपि आत्मा जागृता अवस्था वत्व वक्तव्यम जागृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था किसमें है आत्मा में कहना पड़ेगा या पत्थर दीवार में जागृत सपन सुश्रुति है क्या आत्मा में कहना पड़ेगा अहंकार से सुश्रुता अभाव है यदि कहेंगे अहंकार में जागृत सपन सुश्रुति क्या कहेंगे जागृत सपन सुश्रुति अहंकार में है या आत्मा में दीवाल पत्थर में, नहीं, में तो नहीं किंतु अहंकार में रहता है किंतु अहंकार सुश्रित अवस्था में रहता है सुश्रुत अवस्था में यदि नहीं रहेगा तो उसमें अहंकार में सुश्रवस्था कह सकते हैं यदि अहंकार स्वयं नहीं रहा तो सुश्रुत अवस्था अहंकार में कैसे कहेंगे तो अहंकार में यदि सुश्रित अवस्था नहीं है और जागर सपन सुश्रुति अवस्था आत्मा में कहेंगे और अहंकार में जागर स्वप्न ऐसा होगा जागृत स्वप्न सुस्रित तीन अवस्था एक में कहना पड़ेगा जो मैं यो हम जागर में रात्रु सुसुप्त सुकम अहम अस्वापम में सो गया था मैंने स्वप्न देखा आप जागते समय से कहते हो कभी मानते हो मैं सुसुद अवस्था में था रात में मैंने सपने देखा अभी मैं जाग रहा हूँ ऐसा एक भान होता है क्या या मैं अभी जाग रहा हूँ सपने किसी दूसरे ने देखा सुश्रुति अवस्था में कोई तीसरे ऐसा होता है तीनों अवस्था वाला एक है। जो तीनों अवस्था में रहेगा उसमें जागृत स्वप्नों सुश्रुति तीनों रहेगी तीनों अवस्था में अहंकार रहता है जागृत स्वन में सुश्रुति नहीं रहा तो सुश्रुति में जो अहंकार नहीं रहता है उसी अहंकार में सुश्रुति अवस्था कह सकते हैं जो स्वयं नहीं रहेगा उसमें कैसे अहंकार सुश्रुति अवस्था में अहंकार नहीं रहा तो उसमें सुश्रुति अवस्था कैसे रहेगी और जिसमें सुश्रुति अवस्था नहीं है उसमें जागृत सपन अवस्था भी नहीं है तो फिर किसी में कहना पड़ेगा तीनों अवस्था में रहने वाले आत्मा में ही जागृत सपन सुश्रुति ऐसे कहनी चाहिए कौन कहता है मैडम पूरा पीछे शंका वन करने वाला कहता है आत्मनो जागृता आदि अवस्था बतो वक्तव्य हम जागर सपन सुश्रुति अवस्था किसमें में करना पड़ेगा आत्मा में क्योंकि से में अहंकार से सुश्रुपता अभाव न अभावे न कस्य अहंकार से में अहंकार नहीं रहा यदि अहंकार सुश्रुति में नहीं रहा सुश्रुति अवस्था बतो अनुपपतु सुश्रुति अवस्था अहंकार में रहेगी क्योंकि सुश्रुति अवस्था में स्वयं नहीं रहा अहंकार नहीं रहा तो उसमें सुश्रित अवस्था कैसे रहेगी सुश्रित अवस्था बच्चों तो सुश्रित अवस्था अहंकार में जब नहीं होगा तो जागृत सपना भी उसमें नहीं होना चाहिए जागृत सपना अवस्था द्वय संबंधित तस्यापी अनुपति जिसमें सुश्रित अवस्था नहीं है उसमें जाग्रत अवस्था सपना अवस्था भी नहीं है जिसमें सुश्रुत अवस्था नहीं है जागृत अवस्था में जागृत अवस्था उसमें रहेगी सपना अवस्था रही तीन अवस्था एक में है अलग, अलग अलग में एक हमें होना चाहिए सुश्रित अवस्था में आत्मा है हैं? आत्मा सुश्रित अवस्था में होने से उसमें कहो सुश्रवस्था उसमें जागृत सपना अवस्था कहो ताशाम तीसरे नाम एकाश्रियम आदाम अवस्था नाम कितना अवस्था है तीन अवस्था का आश्रय एक है अलग अलग है एक आश्रे जो, तो जो रहे जहां रहेंगे रहेगी सुश्रित अवस्था वही जागृत अवस्था वही स्वप्न अवस्था है एक में कहो आत्मा में कहो नहीं तो अहंकार में कहो अहंकार में कह सकते हैं अहंकार सुश्रित अवस्था में नहीं रहा सुश्रित अवस्था में जो रहेगा जिसमें सुश्रित अवस्था है उसमें जागृत सपन कहना पड़ेगा इतना आशंक्य पूरा पीछे है आत्मा में ही सुश्रित अवस्था है इसलिए आत्मा में ही जागृत स्वप्न अवस्था कहना चाहिए तो प्रत्येक आत्मा क्या हो जाएगा जागृत सप्न सुश्रुति अवस्था वाला हो जाएगा परमात्मा में जागृत स्वप्न सुश्रुति अवस्था है तो अवस्था रही तो है तो दोनों एक ही कैसे होगा ये कहने का अभिप्राय पूर्व पीछे का इतना आशंक सिद्धांत कहता है सुश्रुप्त अवस्था में अहंकार का अभाव बिल्कुल हो जाता है अब जागृत अवस्था में नया अहंकार बन जाता है ऐसा नहीं है सुश्रित अवस्था में अहंकार लीन हो जाता है ज्ञान में सूक्ष्म रूप से कारण रूप से रहता है घट को तोड़ देंगे तो घट रहा शून्य हो जाएगा घट मृद हो मृद रूप कारण रूप में रह गया लीन हो गया मृति रूप तो। से इसी प्रकार अहंकार भी सुश्रित अवस्था में अज्ञान में लीन हो जाता है सूक्ष्म रूप से अहंकार रहेगा देखो अहंकार से संस्कार रूपे में वर्तमान अहंकार सुसूप में रहेगा संस्कार रूप से सूक्ष्म होकर के ज्ञान में दीन होकर के रहता है वर्तमान रहता है तभी स्वप्न अवस्था में जागृत अवस्था में आ जाता है नहीं होगा तो फिर नया अहंकार बनेगा ऐसा नहीं कारण रूप से संस्कार हो करके सूक्ष्म रूप से रहता है इसलिए तस्वीर सुषुप तेनात्मन तस् यदि अहंकार की सुश्रुति अवस्था है आत्मा में नहीं है क्यों नहीं है तत् सुश्रुति साक्षी त्वार आत्मा तो सुश्रुति का भी साक्षी है सुश्रुति को जानने वाला कौन है सुश्रुति को जानने वाला भी आत्मा साक्षी है जो जानता है दृ क्य होता है उसमें दृश्य का धर्म आता है नहीं इसे सुश्रुति अवस्था साक्षी का आत्मा का दृश्य हो गया सुश्रुति अवस्था को जानता है जानने वाला आत्मा है सुश्रुति अवस्था उसका दृश्य हो गया सुश्रुति का साक्षी है सुश्रुति का साखी सुश्रुति अवस्था वाला नहीं है क्योंकि सुश्रुति अवस्था वाला यदि साखी हो अपने में सुश्रुपति रहे तो उसको जानेगा कैसे स्वयं स्वयं अपने में सुश्रुति अवस्था को जानने के लिए अपने आप को जाने अपने आप को जाने अपने में ज्ञातृत्व अपने में ज्ञा दोनों आएगा तो सुश्रूच अवस्था में यदि आत्मा में होगा आत्मा में होगी सुश्रुत अवस्था तो सुश्रुत्र अवस्था वाले को जानने के लिए सुश्रुत अवस्था को जानेगा और उसका आश्रय को जानेगा आश्रय स्वयं में इसलिए सुश्रुति अवस्था वाले आत्मा नहीं है सुश्रुत अवस्था वाला तो आत्मा से भिन्न है वही अहंकार है अहंकार होने से तागृत सपना अहंकार सेवा इसलिए क्या हुआ सुस्व अवस्था किस में है अहंकार में होने से जागृत तो अवस्था किस में होगी अहंकार में सपन अवस्था भी तीनों अवस्था एक में होगी अहंकार में आत्मा में नहीं आत्मा तो सुश्रुति का साकी है शोकर उठने के बाद कहते हैं न किंचित दिशम सुखम अहम सुख से सो गया कुछ पता नहीं चला सुश्रुत अवस्था है इसमें क्या प्रमाण है कोई पूछेगा आपने कभी सुश्रुत अवस्था का अनुभव क्या उत्तर दोगे अनुभव क्या या नहीं गाढ़ निद्रा का अनुभव है किसको बहुत है <laughs> थोड़ा नहीं गाढ़ निद्रा का अनुभव तो पाठ के समय भी हो जाता है <laughs> सया में क्या कहना है सबको तो गाढ़े निद्रा का अनुभव है नहीं तो कौन अनुभव करता है सो, सब सो गए, अनुभव कौन दूसरा बताएगा यहाँ पाठ में तो दूसरा बता देगा <laughs> अन्य तो कौन दूसरा बताता है अपने आप अनुभव करते बिल्कुल निद्रा तो सुश्रुत अवस्था का साक्षी आप है या नहीं उस तो समय कौन देखेगा ये साक्षी आत्मा आप ही सुश्रुतिवस्था का दृष्टा है दृक चेतना और वो सुश्रुति अवस्था वस्तु तो अहंकार में अहंकार उस समय संस्कार रूप से रहता है उसका अभाव नहीं होता है इसको आगे श्लोक में बताते सुप्त सप्ते में न जा नती नप्न जागर हो जागृत सप्न सक्ति नाम साक्ष मतदश कितने सौभाग है दस बोलो सो से